राघे तो श्याम भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र दे बिहारी देव जो की जय श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथि की जय श्री श्रीलताय गौर हरिव गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा राधा रमण गोबिंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस्यकमगंत वाग्म ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तितो हम मरापी तस्य हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सारधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाला सह गण ली विशाखाता उल्लल पानोत्मी नारायण नमस्कृत्य नरमच नरोतम दिवीं सरस्वती व्या जय छाटलुभ्य कृपुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो स वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम व्वांछाकुभ्य कृपाभ्यचित वैष्णवा पावेभ्यू वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम बुलृंदावनिरा श्रीमद्गुदेव परम चैतन्यचरताम श्री गौर हर कथा महाप्रभु का वृंदावन आगमन हुआ वृंदावन आगमन होने पर भाई आवाज बहुत तेज है तो ऐसा करो श्री आगमन होने पर श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सब लोग मथुरा में बहुत ज्यादा उमड़ रहे थे महाप्रभु ने उस समय अक्रूर पर निवास किया है और अक्रूर पर निवास करने के बाद में सब लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाएं वहां पर भी भीड़ नहीं हो जाए इसलिए प्राय महाप्रभु दिन में निकल जाए तीसरे पहर जाकर के महाप्रभु जाकर के अक्रूर में निवास कर अक्रूर में रहे बिल्कुल ही बंद हो गया हाँ बंद हो गई एक दिन बंद होगी राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे हाँ श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नहीं आई राधे राधे जय राधे श्री राधे हाँ हाँ कभी ये हल्ला मच गया कि वृंदावन में साक्षात कृष्ण द्वारा प्रकट होते समय सब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बोल कृष्ण का दर्शन संध्या के समय होता है तो सब भीड़ लग जाए संध्या के समय और यमुना जी के किनारे जाकर के केशी घाट पर सब देखे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं कृष्ण काली के फण के ऊपर नाच रहे हैं अब उनमें भीड़ में बहुत दिन तक ये भीड़ चलती रही सब महाप्रभु के पास में आकर के कहे बोले हमको कृष्ण दर्शन हो गया महाप्रभु बोले वाह बहुत बढ़िया सबसे पूछे कृष्ण दर्शन करे आए सब कह रहे हां कृष्ण दर्शन करे आए बात तो सही है बात तो गलत नहीं है महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो साक्षात कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं तो सरस्वती जी सबके मुख से हरि बोल सरस्वती जी सबके मुख से ठीक ही कहलवा रही हैं कि हमको साक्षात कृष्ण दर्शन हो गया श्रीमन महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है तो उनका साक्षात दर्शन हो गया ऐसे तीन रात्रि व्यतीत हो गई कभी श्री बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा हमारे मैं भी सब करने के लिए जा रहे हैं महाप्रभु ने गाल पर प्यार की चपत लगाते हुए कहा बोले अरे बाबरे कलयुग में कृष्ण ऐसे प्रकट नहीं होते हैं कृष्ण अवतार एक बार होता है कलयुग में अठाईस में चतुर्युग में एक बार होता है भगवान का नाम त्रियुग है तीन युगों में तो ये प्रकट होते हैं और कलयुग में जब वे प्रकट होते हैं चौथे युग में कल युग युग है उसमें प्रकट होते हैं तो प्रचंद रूप में अवतार धारण करते हैं तू पागलों के साथ में पागल क्यों हो रहा है तो बातों नाह घरे रहा बसिया पागल बनने की जरूरत नहीं है घर में ही निवास कर ठीक है तो तुझे यदि ऐसी है तो तू भी चले जाना सब लोग जा रहे हैं तो मैं काहे को रोकू संध्या के समय कृष्ण दर्शन तू भी रात्रि को करे आना कहीं कुछ भद्रजन जो हैं वो लोग भी चले आए हैं सो प्रातः काले भव्य लोग प्रभु स्था आई ना काल के समय कुछ भव्य लोग भद्रजन समझदार लोग आए और वे कह रहे हैं नहीं जी हमने खोज करके देख लिया ऐसा कुछ नहीं है एक मछुआरा मछली पकड़ता है दिया जोड़ करके दीवता जोड़ करके और वो ऐसा लगता है जैसे रत्न चमक रहा है दूर से और हिलती हुई नाव काली के फण जैसी दिखती है और वो नाव चलाता है तो वो ही कृष्ण जैसा नृत्य करते हुए ऐसा दूर से प्रतीत होता है भव्यजन महाप्रभु से कह रहे हैं बोल महाराज वास्तव में कृष्ण दर्शन तो हमको अब हो रहा है जब आपका दर्शन कर रहे हैं तब कृष्ण दर्शन हो रहा है ऐसे जिस समय वे भव्यजन कह रहे हैं उस समय परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है ये चरित्र वर्णन कराए श्री महाप्रभु अपने आप को छिपाने के लिए उन भव्यजनों से कहते हैं 105वां श्लोक है आ, प्यार है कि सन्यासी चितकण जीव किरण कर्ण सम्वरी पूर्ण कृष्ण हाय सूर्योपम बोले मैं तो एक सन्यासी हूं चितकण हूं जो एक ईश्वर का एक अंश रूप होकर के विराजमान हूं ये महाप्रभु जीम के स्वरूप को बता रहे हैं अपने स्वरूप को नहीं बता रहे हैं परंतु तो छिपा करके अपने आप को दीनता में एक जीम की तरह से दिखा रहे हैं श्री कृष्ण शर्णेश्वरी से पूर्ण सूर्य के समान हैं जबकि मैं एक चित चितकण के समान हूं जो आत्मा के द्वारा बाधित होकर के आत्मा जो, जो आत्मा अहंकार के द्वारा बाधित होकर के विराजमान अहंकार यह चित जल ग्रंथी है अहंकार का एक स्वरूप वेदांत में वर्णन किया गया वो है चित्त जल ग्रंथी चित्त और जल शरीर है जल और आत्मा जो है वो है चित ये दोनों के दोनों जिस ग्रंथि में बचते हैं वो गांठ कौन सी है चिज्जल ग्रंथि वो है अहंकार उसी का नाम महामोह भी है उस चिज्जल ग्रंथि में आकर के चित और जल ये दोनों अहंकार में आकर के बजते हैं इसे अहंकार का नाम चिज्जल ग्रंथि है अहंकार में चित भी है और जल भी है जब अहंकार मन से युक्त होकर के विराजमान हो जाएगा तो वो देह रूप हो जाएगा तो देह को भी अहंकार कहते हैं अहम शब्द से देह को भी कहा जाता है और अहम का जो मूल रूप है वो है आत्मा का रूप वो भी अहम शब्द बाची है। कि शुद्ध अहम बुद्धो अहम तो ये जो आत्मा का स्वरूप है वो आत्म रूप में भी आम शब्द का प्रयोग होता है और शरीर के लिए भी आम शब्द का प्रयोग होता है इनमें अहंकार दो प्रकार का एक अहंकार है काली कोटि का अहंकार और दूसरा है सोनू कोटि का अहंकार जो जीवात्मा है वह है सोनू कोटि का अहंकार उस अहंकार का नाश नहीं होगा वो अहंकार सदा बना रहेगा मोक्ष की स्थिति में भी वो अहंकार बना रहेगा मैं कृष्णदास हूं ये मैं पना वहां पर भी बना रहेगा ये जीव का स्वरूप कोटि का अहंकार है कार्यकोटि का जो, का जो अहंकार है वो मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं बूढ़ा हूं मैं जवान हूं मैं बालक हूं स्त्री हूं पुरुष हूं ये जो अहंकार है ये अहंकार कार्यकोटि का अहंकार है जो कि महातत्व से उत्पन्न हुआ है तो महातत्व का जो अहंकार है उसका तो त्याग करना है और स्वरूप कोटि का जो अहंकार है उसको बनाए रखना है कि मैं कौन हूं जीव स्वरूप है हाँ, नित्य कृष्ण दास मैं नित्य कृष्ण दास हूं इस अभिमान को बनाए रखना है तो अहम शब्द अहंकार यह चेतन भी है और जड़ भी है अहंकार की एक विशेषता है कि अहंकार चेतन भी है और जड़ भी है जड़ होने पर जड़ अहंकार कौन सा है बोलियो देह से संबंध है चेतन अहंकार कौन सा है जो आत्मा से संबंध है इसलिए अहंकार जड़ और चेतन दोनों होकर के विराजमान एक बार अहंकार को चित जड़ ग्रंथि कहा गया यह दूसरी बात तीसरी बात अहंकार के विषय में वो ये है कि अहंकार में ही कारण शरीर या अज्ञान रहता है जब कार्य के अहंकार का नाश हो जाएगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी कार्य कोटि के अहंकार का जब तक नाश नहीं होगा कारो शरीर का जब तक नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए स्वप्न मोक्ष नहीं है सुशुप्ति भी मोक्ष नहीं है मृत्यु भी मोक्ष नहीं है प्रलय भी मोक्ष नहीं है ये चारों चीज मोक्ष नहीं है मोक्ष इनसे अलग वस्तु है परे की वस्तु है क्योंकि इन चावों में कारण कोटि का अहंकार बना हुआ है जब कारण कोटि का अहंकार अर्थात देह में हूं या प्रकृति में हूं या अज्ञान जब दूर हो जाएगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए स्थूल इस शरीर मृत्यु के बाद में समाप्त हो जाता है सूक्ष्म शरीर सुशुक्ति में समाप्त हो जाता है गहरी नींद में मन काम नहीं करता है सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है परंतु तो कारण शरीर बना रहता है कारण शरीर की मुक्ति होगी केवल ज्ञान के द्वारा प्रलय में भी कारण शरीर की से मुक्ति नहीं है कारण शरीर अज्ञान बना हुआ है वो एक्टिवेट नहीं है वो बात अलग है परंतु अज्ञान बना हुआ है तो मृत्यु में और प्रलय में इनमें भी अज्ञान बना हुआ है कारण शरीर का विनाश नहीं है इसलिए वो भी मोक्ष की स्थिति नहीं है तो महाप्रभु कह रहे हैं जगत की स्थिति को बताते हुए कि मैं तो एक सन्यासी संस मात्र अर्थात कारण कोटि के अभिमान से जुड़ा हुआ एक ईश्वर का अंश मात्र होकर के विराजमान हूं कृष्ण पूर्ण चिदानंद हैं, मैं अमुचिदानंद हूं चित्तकण मात्र होकर के विराजमान हूं जीव और ईश्वर कभी भी समान नहीं हो सकते यही मूल कहे जीव ईश्वर है सम सहित पाखंडी है दंडे तारे यम कभी भी ये कहना ही नहीं चाहिए कि मैं ईश्वर हूं जो मूड़ जीव और ईश्वर इनको समान कहता है वो पाखंडी है यम धनराज उसको दंड देंगे इसलिए माध्वाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर एक पंक्ति कही उसका भाव ये है घाते राजा न राजा हम इत बाधन दूसरी पंक्ति याद नहीं है परंतु उसकी पहली पंक्ति यह है राजा के सामने यदि कोई ये कहे कि मैं राजा हूं राजा कहेगा अकड़ो साल और लगाओ देख तो, और राजा के सामने यदि कोई ये कहे कि मरे मैं तो आपका दास हूं दीन हूं कह रहा है यार भूखा है इसने भोजन किया है कि नहीं जल्दी से भोजन कराता चल जाओ इसको मंत्री जी इसको भोजन भोजन करवाने की व्यवस्था कर दो मंत्री करेंगे, जाओ वहां पर भंडारा क्षेत्र चल रहा है तुम भोजन करो तो जो राजा के सामने ये कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूं राजा उसको पालते हैं जो राजा के सामने ये कहता है मैं राजा हूं राजा उसको दंड देता है इसलिए जीव ईश्वर कभी भी समान नहीं हो सकते हैं जीव को सदा यही कहना चाहिए कि मेरे समान कोई दीन पापात्मा नहीं है आपके समान कोई उदार नहीं है यह प्रार्थना करेगा तो ठाकुर की कृपा उसको मिलेगी अब जस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्राद दैवत ही समत्वे नव वीक्षे थे सपाखंडी भविध्रुवम एक कार्य का और कह दी, के जो नारायण देव को ब्रह्मा और रुद्र के समान कहता है वो भी माखंडी इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मा और रुद्र इन दो की दो कोटियां हैं कभी तो कोई जीव भी ब्रह्मा बन जाता है सौ जन्म तक अपने कर्म का यदि कोई पालन करे तो वो ब्रह्मा बन जाएगा परंतु तो ऐसा जो जीव है वो जीव कोटि वाला ब्रह्मा होगा कभी ऐसा जीव नहीं मिलता है तब भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर के प्रकट होते है। कहते हैं इस समय अपने जो ब्रह्मा जी हैं ये श्री कृष्ण ही ब्रह्मा बने हुए हैं। ये जीव कोटि के नहीं है ये ईश्वर कोटि के ब्रह्मा तो जहां कृष्ण ही ब्रह्मा बने हैं सृष्टि का पालन करने के लिए वो कुर्सी खाली थी इसलिए श्री कृष्ण ही वहां पर उस डिपार्टमेंट को अपने पास में लिए हुए तो जो ईश्वर कोटि के ब्रह्मा हैं उनको तो समान कहा जाएगा पंत जीव कोटि के जो ब्रह्मा हैं उनको समान नहीं कहा जाएगा तो स्वरूप ईश्वर कोटि के ब्रह्मा में और भगवान में भेद नहीं है पंत फिर भी स्वरूप भेद न होने पर भी अधिकार में भेद है सोलभ का भेद बने नहीं हो परंतु तो महिमा में अधिकार में दोनों में अवश्य ही भेद योग्य माना जाए इसी तरह से शिव और विष्णु इनकी भी स्थिति है यदि जीव कोटि से कोई रुद्र बना है तो उस रुद्र के प्रसाद को नहीं लिया जाएगा शिव निर्माल्य को वैष्णवगढ़ नहीं लेंगे परंतु जहां ईश्वर ही श्री कृष्ण ही कहीं ईश्वर होकर के शिव होकर के विराजमान हुए हैं वहां पर उनके प्रसाद को ग्रहण करोपीश्वर होकर के जहां पर विराजमान है वहां पर उनके प्रसाद को, को कोई कोई आदत देते हैं जो महापुरुष है वो उनके प्रसाद को भी आदर देते हैं उनको उसको शिव निर्माल्य कह करके त्याग नहीं करते त्रम्बिकेश्वर जैसे जो स्वरूप है जहाँ श्री विष्णु साक्षात रूप से त्रंबकेश्वर होकर के विष्णु स्वरूप में साक्षात विराजमान है वहां के प्रसाद को भी कहीं ग्रहण करने की अनुमति है ये अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है अपनी अपनी गुरु परंपरा के ऊपर है कोई लेंगे कोई नहीं लेंगे परंतु लिया जा सकता है और कहीं कहीं श्री भुवनेश्वर इत्यादि में मैंने सुना कि वहां पर श्री शिव का पूजन भी गोपाल मंत्र के द्वारा होता है विष्णु स्वरूप होकर के विराजमान तो ऐसे जो शिव स्वरूप हैं उनके प्रसार को भी उनके निर्माण को भी कहीं आदरपूर्वक लिया जाएगा परतु अन्य शिव निर्माल्य वह वैष्णव केवल आदर प्रदान करेंगे सिर से लगाएंगे परंतु उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो शिव निर्माल्य कहीं ग्रहण किया जाएगा कहीं ग्रहण नहीं किया जाएगा तो जहां पर विष्णु तत्व विराजमान है वहां पर शिव निर्माल्य को ग्रहण करना है जहां विष्णु तत्व नहीं है जीव कोटि में या तो रुद्र है या विष्णु तत्व का केवल आरोप मात्र है साक्षात विष्णु नहीं है आरोप मात्र है वहां पर शिव निर्माल्य ग्रहण नहीं किया जाएगा यह एक विभाजक लिखा है इसका निर्धारण अपनी गुरु परंपरा के अनुसार करना चाहिए जैसे गुरु करते रहे हैं उसके प्रकार से तो यहाँ पर हर वक्त विलास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक वचन उद्धित कर रहे हैं कि यस्तु नारायणम देवम विष्णु रुद्राद दैवत ही समत्वे दैव विक्षे तो जहां नारायण देव को ब्रह्मा रुद्र या अन्य देवता इनके समान रूप में देखा जाए यह भी गलत है सर्वदा यही विचार करना चाहिए कि ब्रह्मा और शिव ये श्री कृष्ण के अंश रूप हैं ये उनके समान नहीं है यदि शिव निर्माल्य कोई को ग्रहण करता है तो पाखंडी भवे ध्रुवम वह पाखंडी हो जाएगा इसलिए शिव निर्माल्य वैष्णवगण ग्रहण नहीं करते हैं शिवजी जी वैष्णवों में अग्रगण्य हैं उनका पूजन किया जाएगा जहां विष्णु तत्व शिव के साथ में विराजमान हैं विष्णु तत्व ही शुभ होकर के विराजमान हैं वहां पर उनके निर्माल्य को ग्रहण किया भी जा सकता है अपनी गुरु परंपरा के अनुसार अंधा श्री, शिव और ब्रह्मा इनको एक करके नहीं माना जाएगा जो विष्णु तत्व हैं विष्णु अवतार हैं उनके प्रसाद को तो ग्रहण किया जाएगा जहां शिव तत्व अलग है वहां उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो विष्णु का जहां इंपोज किया गया विष्णु तत्व वहां पर प्रसाद को नहीं लिया जाएगा जहां साक्षात विष्णु तत्व विराजमान है उसको अपनी गुरु परंपरा अपनी गुरु आज्ञा के अनुसार उसको आदर दिया जा सकता है तो ये एक सिद्धांत की बात तो यहां पर यही कहा कि जब ब्रह्मा शिव इनके प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया जा रहा है तब किसी जीव को ईश्वर करके पूजना और जीव यदि अपने आप को ईश्वर मान ले तो ये तो यम के दंड का अधिकारी वो हो जाएगा उसको तो यम धर्मराज के कौड़े लगेंगे इसके जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है ये एक सिद्धांत लीला लीला में ही श्री निरूपण कर दिया श्री ब्रिजवासी जन जहा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वहां पर उनकी निष्ठा में कोई बाधा नहीं पड़ रही है उनकी निष्ठा केवल कृष्ण में ही ब्रिजली में देखने में आता है कि ब्रिजवासी जन जो सेमी से हैं, उनकी खूब पूजा करते हैं श्री चंद्रावली जी गोमंगला चंडी की पूजा करती हैं। वे देवी पूजिका होकर के विराजमान हैं। श्री राधा रानी सूर्य की पूजन करने के लिए जाती है नंदबाबा वे श्री देवी उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं इंद्र की पूजा कर लेते हैं नंद बाबा हमेशा जब से गोवर्धन हुआ उसके पहले तो इंद्र की पूजा ही थी इंद्र की पूजा हो रही थी जितनी भी ब्रजगोपिकाकरण हैं, वे का देवी की पूजा कर रही हैं, तो जो उपदेव हैं उन उपदेवों की भी जो प्राकृत स्वर्गीय देवता है उन स्वर्गीय देवताओं की भी ब्रजवासी पूजा करते हैं पर पूजा करने में उनका लक्ष्य कहां है उनका लक्ष्य है एकमात्र कृष्ण कि हमारा कन्हैया जिस ब्रिज में रहता है उस ब्रिज का कल्याण हो कन्हैया का अनिष्ट न हो हम भी मनुष्य हैं और हमारा बेटा कन्हैया वो भी मनुष्य है देवता हमारे बेटा की रक्षा करें तो पुत्र स्नेह में ही उनकी एकमात्र प्रीति है तो कुल मिलाकर के कृष्ण में प्रीति है परंतु यदि संसार के जीव पूजा करेंगे देवता की तो वहां पर वे अपने को अलग मानते हैं कृष्ण को अलग मानते हैं नारायण को अलग मानते हैं तो वहां पर तो अपने बेटे के लिए पूजा हो जाएगी परंतु और अपना बेटा कभी कृष्ण है नहीं अपना शरीर कभी भी कृष्ण है नहीं इसलिए वो पूजा अधपतन पतन कराने वाली हो जाएगी यदि कोई कृष्ण को छोड़कर के अन्यता का त्याग करके जो सेमी गॉड्स से हैं उनकी यदि आराधना करता है स्वर्गीय देवताओं की आराधना करता है तो वह कृष्ण की अनन्न्य भक्ति नहीं कर रहा है क्योंकि जीव अलग है और ईश्वर अलग है परंतु ब्रिजवासी लीला में इतने डूबे हुए हैं कि वे कृष्ण के हित के लिए चाह रहे हैं और कृष्ण और ईश्वर कभी अलग हो नहीं सकते हैं भले भी अपना पुत्र मानते हैं परंतु पुत्र मानने से कोई कृष्ण ईश्वर नहीं रहे ऐसा तो है नहीं कृष्ण तो ईश्वर ईश्वरी है ईश्वर तो ही है इसलिए ब्रिजवासियों की नकल हम नहीं कर सकते हैं इसलिए ये दृष्टि रखना कि ब्रिजवासी जन्म भी तो शिव की पूजा करते हैं ब्रिजवासी जन्मी तो अम्बिका की पूजा करते हैं चलो हम भी अन्न की पूजा करें तो वहां पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी उस समय यदि कुल परंपरा के द्वारा पूजा करनी है तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार पूजा की जाएगी परंतु वो पूजा कहीं उपास्य के रूप में नहीं होगी ठाकुर जी का मंदिर बनवाया गया नया मकान बनाया गया मंदिर बनाया गया तो भाई कहीं नीम रखनी है वास्तु पूजन करना है तो ठीक है वहां पर भी वास्तु पूजन किया जाएगा गणेश जी की पूजा की जाएगी मात्र का नवग्रह की पूजा की जाएगी परंतु वो उपास्य नहीं नैमित्य पूजा होगी नित्य पूजा नहीं की जाएगी कि नित्य पूजा किया जाए ऐसा नहीं है नित्य पूजा नहीं की जाएगी विशेष अवसर पर ठीक है कृष्ण के ये वैभव है ऐसा विचार करते हुए कभी विशेष अवसर पर भाई गणेश चतुर्थी आई चलो गणेश जी की भी गृहस्थी है अभी उतने अनन्न्य तो है नहीं भक्ति उतनी दृढ़ नहीं है तो चलो गणेश जी को भी दंडोत कर ले तो शिवरात्रि है तो शिव जी को भी प्रणाम कर ले एक बेटा जल चढ़ा दे परंतु वहां उनको आराध्य मान करके उपास्य मान करके सेवा नहीं तत्कालीन उस दिन के अधीक्षक होने के कारण तात्कालिक रूप में उनकी सेवा की जा रही है जो जहां है वहां पर उसकी जैसे सेवा की जाए स्थान देवता की जैसे सेवा की जाती है इसी प्रकार स्थान या काल देवता के रूप में उस देवता की स्तुति की जाए परंतु तो अपने में पूरा ध्यान लगाया जाए पूरी श्रद्धा तो है अपने चरणाधि में अर्थात अपने के चरणाधि में और दूसरे की स्थान देवता काल देवता होने के कारण तात्कालिक रूप में पूजा की जा रही है और उस पूजा में भी निष्ठा पूरी नहीं है तो भगवत गीता में कहा गया कि अशुद्धया हो जप्तम तब पूर्वक जो भी जप तो हवन इत्यादि किए जाते हैं वो करने पर भी न करने जैसे हैं कृत्याट जैसे हैं ऐसी स्थिति में यदि किसी अन्य देवता की विशेष काल विशेष परिस्थिति विशेष अवसर पर विशेष स्थान पर कभी पूजा कर ली गई उससे अन्यता बाधित नहीं होती व्यक्ति अनंत भक्ति ही कहलाएगा यह कहने का तात्पर्य निष्ठा एक ही जगह जहां सिर बेच दिया है निष्ठा तो वहीं रहेगी परंतु तो जहां ऐसी स्थिति नहीं है वहां पर बात यह है कि एक विशेष अवसर पर विशेष कार्य के लिए विशेष व्यक्ति की भी पूजा की जा सकती है जैसे विवाह के समय जो दूल्हे है उसकी विशेष रूप से पूजा की जाएगी और बारात में राजा भी आया है तो राजा तो चलेगा बरात में पैदल पैदल बराती बनकर के और घोड़ा घोड़े के ऊपर छत्र चमर लगा करके चलेगा दूल्हे और राजा बरात में सम्मिलित हो रहा है वो बारात में पैदल पैदल चल रहा है तो इससे राजा की कोई मेहमा घट गई हो सोत नहीं है दूल्हे की जो पूजा की जा रही है वो स्थान काल के कारण की जा रही है ऐसे ही किसी अन्य देवता की पूजा यदि कुल परंपरा के अनुसार की जा रही है तो वो स्थान काल के कारण की जा रही है वो मुख्य पूजा नहीं है हमारे इष्ट को श्री मदन मोहन ही हैं, है शिप्रिया लाल ही हैं, और कोई दूसरा इष्ट नहीं है अपनी अन्यता उससे बाधित नहीं समझनी चाहिए तो श्रीमद महाप्रभु ने ये लीला लीला इनमें ही अनेक अनेक प्रसंग उनको दिखा दिए और श्री वृंदावन गोवर्धन इनका दर्शन करके श्री श्रीमद् भागवत उनके सुंदर जो श्लोक हैं उनके लिए निरूपण कर दिया इसीलिए श्री चैतन्य चैतामृत के 25 में परिच्छेद में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत ये प्रस्तुत किया कि श्री चैतन्य लीला मृतपूर कृष्ण लीला सो कर्पूर दोहे मिल हाय सो माधुर्य साधु प्रसाद कहा आस्वादे से जाने माधुर्य प्रचो। कृष्ण लीला श्री चैतन्य लीला अमृतपूर है पान तो जैसे रबड़ी है और उसमें इलायची भी डाल दी जाए तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाएगा रसगुल्ला का मीठा है सुंदर है परंतु तो रसगुल्ला में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया जाए तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाएगा जैसे एक विशेष हो जाता है ऐसे ही श्री चैतन्य लीला के साथ में कृष्ण लीला को यदि मिला दिया जाए तो चैतन्य लीला अत्यंत अत्यंत मधुर बन जाती है वृंदावन बिहारी और बिल्कुल यही है। हम पूरी चैतन्य चैत में देखते हुए आ रहे हैं कि चैतन्य लीला चैतन्य लीला अमृतपुर श्री चैतन्य लीला अमृत का पूर है अमृत की बाढ़ है परंतु उसमें सर्वदा सर्वदा श्रीमत महाप्रभु और आचार्य श्रीमद भागवत के श्लोक और श्रीमद भागवत की लीला को जब मिलाते हैं तो वह और भी मीठी बन जाती है रबड़ी में यदि कहीं इलायची डाल दी गई तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे ही चैतन्य लीला के साथ में श्रीमद महाप्रभु श्री गोवर्धन जा रहे हैं तो वहां गिरिराज जी की वंदना कर रहे हैं और हंताये मध्य मौला हरदासव श्री गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं श्री यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं यमुना जी की मेहिमा का गायन कर रहे हैं एक एक स्थान पर आ रहे हैं और वहां पर कृष्ण लीला उनसे मिलाकर के श्री चैत्री का कर रहे हैं। तो ये अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान और श्री महाप्रभु वृंदावन में आकर के उस समय अपूर्व रूप से लीला स्थली का दर्शन करते हुए श्री वृंदावन में आप पूर्व जो लीला भाव उसका अनुभव कर रहे हैं सारी लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हुए विराजमान हो गए जैसे उद्धव के आ जाने पर ब्रिज गोपिकागणों को कृष्ण लीला गायन करने का उल्लास हो गया और एक एक स्थल का एक एक क्षण में एक एक लीला की जैसे उनको उनका लीला का प्रत्यक्ष हो गया साक्षात्कार कर रही हैं और साक्षात्कार करते हुए श्री उद्धव के सामने कृष्ण लीला का दर्शन कर रही है और गायन कर रही इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु जिस समय वृंदावन में आए उस समय वृंदावन आने पर जो पुरानी लीलाएं हैं उनको वे मानव प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं उन स्थलों का दर्शन करके उन लीलाओं का साक्षात्कार महाप्रभु को हो रहा है देखो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि को भी लीला का साक्षात्कार करा देती है एक देश काल और पात्र लीला स्थली पर आने पर उस लीला की स्फूर्ति हो जाती है चीर घाट पर जाएंगे अपने आप लीला की स्फूर्ति हो जाएगी कि यहां पर ठाकुर ने प्रयास करते हुए गोपियों के वस्त्रों को चोराया रास्थली पर जाएंगे बंशी भट पर यहां पर बंशी बजाई वो की स्पूर्ति अपने आप स्थान कर देगा का। काली हृदय जान पर जाने काली को नाथा अपने आप की लीला की स्पूर्ति हो जाएगी तो स्थान स्थान लीला की स्पूर्ति कराता है दूसरी काल सावन की जाए अपने आप मन में उल्लास आता है आप प्रिया जी झूलन के लिए पढ़ा रही हैं झूलन चलो हिडोलना विश्वांग नंदनी ये अपने आप स्पूर्ति हो जाएगी काल के द्वारा ऐसे ही कोई रसिक मिलता है तो रसिक के मिलने पर उसके साथ में लीला चर्चा करने की स्पूर्ति अपने आप हो जाती है तो श्रीमद महाप्रभु जिस समय वृंदावन में, में आए माने राधा नहीं जैसे मानो आज वृंदावन में महाप्रभु राधा भाव में अवस्थित हैं, तो श्री राधा को उस समय लीला स्थली का दर्शन करके श्री कृष्ण के साथ में अपनी वो लीलाएं जो पहले हुई थी वे आज भी साक्षात होती हुई दिख जाती है तो महाप्रभु श्रीमद वृंदावन में रह करके उद्धव के आने पर राधिका को जैसे लीला की स्पूर्ति हुई इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु उन पूर्व लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं इसलिए महाप्रभु की वृंदावन यात्रा और दो महीने विशेष रूप से वृंदावन में रहना लगभग चालीस दिन तो महाप्रभु घूमते रहे ब्रिज के बाहर वनों में और फिर इसके बाद में श्री महाप्रभु जब वृंदावन में आए और दो महीने वृंदावन में रहे कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु वृंदावन में आए और फिर दो महीने जैसे वृंदावन में रहे उसमें श्री महाप्रभु साक्षात वो जो लीलाएं हैं नित्य विहार की लीलाएं और नित्य विहार की लीलाओं का साक्षात आस्वादन कर रहे हैं तो उद्धव के आने पर गोपिकागणों का जैसा प्रत्यक्ष अनुभव था लीला का उसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु को श्री ब्रिज में आने पर श्री कृष्ण लीला का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ श्री प्रभु का उत्तर देते हुए सब बोले लो कहे तो माते कभु नहीं जीव मती बोल नहीं महाराज आप में हम कभी भी जीव बुद्धि नहीं कर सकते हैं आपकी आकृति प्रकृति सब कृष्ण के समान ही है आकृति में आप ब्रजन जैसे दिख रहे हैं और देह कांति जो है जैसे ब्रजन वे पीतांबर से आवृत कर लेते हैं अंग कांति आपके गौर दिख रही है जैसे श्री कृष्ण पीतांबर से अपने देह कांति को अंक आवृत करके विराजमान इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु कृष्ण ही है एक बात और यहां पर एक संकेत दिया जा रहा है महाप्रभु राधा कृष्ण मिलकर के दो वस्तु मिलकर के तीसरी वस्तु नहीं जैसे दो धातु मिली और तीसरी धातु बन गई ऐसा महाप्रभु का स्वरूप नहीं है महाप्रभु तत्वता कृष्ण है परंतु वे राधा भाव और द्वितीय इनसे सुमलित है भाव भी राधिका का है और कांति भी श्रीमद महाप्रभु राधिका जैसी है जैसे मान कृष्ण ने पीतांबर रखा है पीले वस्त्र धारण कर रखे तो उनका जो श्याम नील अंग है वो तो छुपा हुआ है पीत अंग बाहर दिख रहा है ऐसे ही द्व्युति में तो श्री महाप्रभु पीतांबर धारी गौर दिख रहे हैं पर मूल राधा भावक द्व्युत सुवलतम नवमी कृष्ण स्वरूप महाप्रभु कृष्ण रांगा और पीता रांगा और तामा दो धातु मिली और एक तीसरी धातु एलोई धातु पैदा हो गई ऐसा नहीं है कि पीतल बन गया तीन भाग रांगा और एक भाग तामा मिला तो एक तीसरी धातु बन गई ऐसा नहीं महाप्रभु तत्वता कृष्ण है और अंतरंग स्वरूप में महाप्रभु कोई अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो इच्छाएं श्री निकुंज में पूरी नहीं हुई उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्रीमद महाप्रभु अपनी अंतरंग तीन अभिलाषाएं श्री राधा अप्रणय महिमा की दृशो वाने वो स्वाद्यो ये नृत मधुरमा की दृशो वानी वो सौक्षम चास्या मदनु भाव तक की दृशो वेत लोभा तद भावाग्य समझन शचि गर्भ सिंध हरि हरि इंदु ये हरी हैं और इंदु वे हरि आज वे चंद्रमा आज गौर स्वरूप धारण करके तो महाप्रभु का मूल स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप कोई दो स्वरूप मिलकर के तीसरा स्वरूप बन गया हो एक एलोय धातु बन गई हो यह भावना नहीं रखनी चाहिए आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने भाव और कांति धारण की है तत्त्वतः तो वे कृष्ण ही हैं हैं और पर यही कह रहे कि तत्वता तोमाके देखी ब्रजेंद्र नंदन देह कांति पीतांबर कैल आच्छादन जो पीत कांति दिख रही है या तो केवल अपने स्वरूप का आच्छादन कर रहे हो आप स्वस्वरूप में अपने स्वरूप का आस्वादन करने के लिए गौर हो करके प्रकट हुए हो कृष्ण महाप्रभु का निस्वरूप कृष्ण ही है कृष्ण ब्रह्म है कृष्ण परमात्मा है परंतु परमात्मा पढ़ने को भूल करके यहां पर परम रसिक धीर ललित नायक आज प्रिया के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए गौर हो करके विराजमान हुए निताय गौर हरी तो धीर ललित नायक की ये अभिलाषा कि मैं आश्रय जाती प्रेम का भी आस्वादन प्राप्त करूं उस आस्वादन को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने गौर स्वरूप धारण किया तत्वता वे कृष्ण ही है यह निष्कर्ष तुम्हारी आकृति तो कृष्ण है अराई प्रकृति के बाद अलौकिक प्रकृति है और प्रकृति ये दिखाती है कि तुम्हारा जो संपर्क करता है वो कृष्ण प्रेमी बन जाता है तो ये प्रकृति होगी आकृति प्रकृति ये स्वरूप लक्षण कहलाते हैं जैसे घड़े की आकृति क्या है बोले वो दो कपालों से मिला हुआ जल का संग्रह करने का एक स्थान अधिष्ठान है यह उसकी हो आकृति उसकी प्रकृति क्या है उसकी प्रकृति है मिट्टी घड़ा मिट्टी से बना हुआ है ऐसे ही श्री कृष्ण श्री गौरहरी उनकी प्रकृति है वे कृष्ण ही हैं। परंतु उनकी आकृति है कि वे आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं तो ये आकृति और प्रकृति दोनों में अंतर उनकी फॉर्म और उनका रॉ मेटेरियल तो फॉर्म में जो है उनका आकृति वो तो है श्री राधिका जैसी परंतु तो उनका जो रॉ मेटेरियल है वो कृष्ण ही है मूलतः वे कृष्ण होकर के ही विराजमान एक बहुत जो मा... संदेही या भ्रम उस भ्रम को कृपा करके बहुत स्पष्ट कर दिया एक भ्रम है कि महाप्रभु बड़ा दो चीज मिलकर के एक हो गई दो चीज मिलकर के एक नहीं हुए तत्व तक कृष्ण हैं वे आश्रय जाति प्रेम का आस्पे जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को यहां पर कृपा करके श्री कविराज गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिया कि दो चीज मिलकर के दो धातु मिलकर के एक तीसरी एलोय धातु बन गई तीसरी मिश्रित धातु बन गई ऐसा नहीं है महाप्रभु मिश्रित नहीं है महाप्रभु कृष्ण है परंतु भाव और कांति उन्होंने कृष्ण की श्री राधिका की धारण कर रखी इस स्वरूप को धारण करके बिराई और इसी को बुद्धिमान जन जो मथुरा से आए कौन कोई बुद्धिमान जन वे कह रहे हैं कि नहीं हमने आपने कृष्ण का दर्शन किया है आप कृष्ण हैं तुम्हारी आकृति प्रकृति कृष्ण जैसी है श्री बाल बुद्ध ये सबके साथ आपका दर्शन करके प्रेम में विमोहित हो जाती है अब एक समस्या और आई कि एक एक दिन में आकर के अब माधवेन्द्रपुरी का जो शिष्य है वो महाप्रभु को नित्य निमंत्रण कराए मथुरा के जितने भी लोग हैं बेबी उन माथुरवासी ब्राह्मण और इधर बलभद्र भट्टाचार्य इनके सिर को खाए कि आज तो महाप्रभु हम नहीं जाएंगे और मथुरा के चौबे आए और दंडाल लेते हुए नहीं ए, हमारे यहां पे चलेंगे महाप्रभु अब उनसे कौन झगड़ा करे वृंदावन के जो गौतम पंडा है उनसे कौन झगड़ा करे <laughs> पंडाओं का अपना वर्चस्व होता है हर जगह हर जगह पंडाओं का अपना वर्चस्व होता है उनका लठ भी पूछता है तो वो बेचारा वो जो आ, साथ में महाप्रभु के साथ में जो आए हुए हैं श्री बलभद्र आचार्य उनकी बड़ी समस्या एक दिन दस भी से निमंत्रण भट्टाचार्य एकमात्र करें ग्रहण दस बीस आकर के महाप्रभु के निमंत्रण दे और भट्टाचार्य कहते हैं कि एक का निमंत्रण दूंगा आप किसको मना मना किसको नहीं करूं बिचारी की मुश्किल हो जाए भट्टाचार्य कह रहे हैं मेरी तो आफत आ गई अवसर न पाए लोग निमंत्रण दीते से विपुर साधे लोग निमंत्रण देते श्रीमंत्र महाप्रभु का निमंत्रण हमारे यहां पर हो आय भिक्षा हमारे यहां पर वो इसके लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं परंतु जो विप्र हैं वो निमंत्रण दे नहीं रहे हैं मान नहीं रहे हैं इसलिए सब बलभद्र भट्टाचार्य की कोई खुशामत कर रहा है कोई कोई झगड़ा भी करता है दोनों नहीं करते हैं कांड दाक्षणात वैदिक जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब महाप्रभु को निमंत्रण कर रहे हैं प्रातः काल आसे रंधन करिया प्रभु के भिक्षा शालग्राम सालग्राम श्री प्रातः काल ये आकर के महाप्रभु को भिक्षा दे जाए उनको बलभद्र आचार्य इनको भिक्षा दे जाए और बलभद्र आचार्य रंधन करके श्री सालग्राम नारायण उनको समर्पित करके श्री महाप्रभु उनको भोजन भी कराते भिक्षा कराते कभी अपने हाथ से कर ले कभी महाप्रभु जा करके कहीं भिक्षा भी कर ले कभी घर पे बैठ करके कभी परंतु महाप्रभु ने एक नियम लिया मैंने इकट्ठा किसी के यहां पर नहीं सारोह भट्टाचार्य के यहाँ पर भी सारु कह रहे हैं कि नहीं एक महीना मेरे यहां पर निमंत्रण करना पड़ेगा महाप्रु बोले ना बोले एक महीने निकलोगे तो पंद्रह दिन तो करो महाप्रभु कह रहे ना पंद्रह दिन भी नहीं बोले सात दिन करो बोले ना पांच दिन बोले ना तो पांच दिन पर महाप्रभु राजी हुए कि महीने में पांच दिन तुम्हारे यहां पर निमंत्रण तो माने ये एक नियम भी है कि कहीं स्थिर होकर के एक जगह एक ही घर में भिक्षा नहीं करनी चाहिए ये एक नियम राधारणी में मन लगता है और जैसी शरणागति होती है वैसी स्थूल भिक्षा करने पर नहीं होती उन लोगों के वचन है उनका अपना अनुभव है महापुरुषों का माधुर भिक्षा जब तक करते रहे तब तक, तक भजन में खूब मन लगा और ये भी रहा कि श्री राधारानी हमारा पालन कर रही है परंतु जहां स्थल भिक्षा करना शुरू किया तो फिर मानो वो भाव गायब हो जाता है इसलिए माधुकरी की अपनी महिमा ये सदा रही है एक दिन अक्रूर घाटे ऊपर वसी महाप्रभु कछु करें बिचारे कि महाप्रभु अक्रूर घाट के ऊपर बैठे हुए हैं और महाप्रभु कुछ विचार कर रहे हैं कि घाटे अक्रूर बैकुंठ देखेला कि जिस समय नंद बाबा आप वरुण देवता के पास में गए और वरुण वरुण देवता के दूत बाबा को हरण करके ले गए और नंद ने वरुण देवता के वैभव को देखा और कृष्ण वरुण देवता से पूजित होकर के नंद बाबा को वरुण देवता के लोक से लेकर के आए नंदा ने जल्दी से अपना एकादशी का नित्य नियम पूरा किया द्वादशी के दिन का और फिर प्रसाद पाकर के पारना करके जैसे ही आकर के बैठे वैसे ही ब्रिजवासियों के ठट के ठट बाबा के पास में आ गए बोले बाबा क्यों कहा कैसे डूब गयो कैसे डूब गये और बाबा का तो एक प्रकार सा चालू हो जाए बोल भैया कल की बात मत पूछो कल तो न जाने भी चिन्हार निकल से आई और उनने तो कन्हैया की तुम्हारे लाला की बड़ी बड़ाई करी और यो कह रहे नमस्त भगवते ब्रह्म ने कि हे भगवान हे ब्रह्म हे परमात्मा देखो तुम के आशीर्वाद थे नारायण की कृपा थे बड़े बूढ़ के पूर्वजन के आशीर्वाद थे अपने यहाँ पे ऐसा लाला है उत्पुंड बरुण देवता ब्रह्म कह के भगवान कह के परमात्मा कह के तुम्हारे लाला की पूजा कर और सबने कहे हाँ बाबा हमारा लाला ऐसा ही है हमारा लाला ऐसे ही है देख बरुड़ देवता ने कही तो कछ न कछू -कच्छु, बात लाला में होगी तो सही छो हमें दिखे भी है कभी कभी होगी तो सही लाला को ऐसा वैभव है अरे लाला हमें अपना वैभव दिखाई दे सारे सखागण आपस में चर्चा कर रहे हैं बोले भैया बरोर देवता ने कही नमस्त्यम भगवते हमारो कन्हैया तो भगवान है ब्रह्म है परमात्मा है अच्छा एक बात बता यदि भगवान तेरे सामने आ जाए तो उन तक का सगरे सखा बोले बोले भैया हम तो ये कहेंगे कि हे नारायण हमको अपना बैकुंठ दिखाए श्री कृष्ण सुन रहे कृष्ण बोले ओ भैया का बात कर रहे हो बैकुंठ देखोगे का बोले कन्हिया तू दिखा सके बोले हाँ, हाँ। बोले भैया मोह दिखाए दे दूसरा बोले मुझे दिखा दे अब ये बात पूरे ब्रिज में हवा जैसी फैल गई कन्हैया अपने सखाओं को बैकुंठ दर्शन करा रहा है बूढ़ी बूढ़ी गोपी बोली बोले कन्हैया बेटा सुनिए दादी का बात है बैकुंठ दिखा रहे हो तो बेटा बैकुंठ जाये को समय है इन बालकन को ना है बैकुंठ बास को समय तो हम बूढ़े को सारे सखा डर गए बोले भैया बैकुंठ जाये के तब मरवो पड़े हो यो आपने मरे बिना वैकुंठ ना दिखे मरना पड़े हो का आप बोले ना ना कोई को मरवे की जरूरत ना सबको यो ही दिखाई दे आकंत है बूढ़ी बुरी गोपी बोली बोल बेटा बालक को पीछे दिखाइयो वैकुंठ जाए को समय तो हमारो है हमको वैकुंठ दिखाए दे हमको वैकुंठ पहुंचाए दे आप बोले सबके सब सही तो जाको जग मरवो कहे सो मेरे आनंद अमर ब्रज की कहावत है रसकों की सब बोले हम भी दर्शन करेंगे हम भी बिलकुल दर्शन करेंगे अब देखिये एक सिद्धांत दिखा रहे हैं चैतन चर्ता में क्या है सिद्धांत का ग्रंथ है अद्भुत सिद्धांत का ग्रंथ के भवन जो गोलोक है इसका नाम भी गोलोक है जहां हम बैठे और एक है दिव्य गोलोक दोनों गोलोकों में कोई अंतर नहीं है केवल अध्यय भेदा ऊपर और नीचे का भेद है इस भौन गोलोक की एक विशेषता है जहां पर हम बैठे हैं कि यहां पर ये जो भौन गोलोक है यहां पर अवतार काल में दो गोलोक हो जाते हैं एक भौन गोलोक में भी भौन लोक प्रपंच उसमें भी कृष्ण के दर्शन होते हैं वो भी कृष्ण के धाम भी हो रहे हैं और दूसरा एक अप्रकट वृंदावन है तो भौम के ये दो भाग एक प्रकट वृंदावन और एक अप्रकट वृंदावन और एक तीसरा वृंदावन वो है जो कि दिव्य गोलोक है तो इस स्तर से वृंदावन तीन प्रकार के हो गए एक भव वृंदावन प्रकट भव प्रकट वृंदावन एक भव अप्रकट वृंदावन और एक दिव्य गोलोक जो भूम प्रखंड बृंदाण के लोग हैं वे अपने आप को एक सामान्य जीव समझते हैं कि हम अपने करने के बशीभूत होकर के आए हैं बड़े पुण्य से बड़ों के पुण्य से हमको कृष्ण बेटा मिला जैसे संसारी जन मानते हैं ऐसे लोकवथ लीला में कृष्ण को वे अपना पुत्र करके ही मांग रहे हैं और अपने आप को जीव करके मांगते हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारा कोई अप्रकट वृंदावन में हमारा दूसरा स्वरूप भी इनकारनेशन भी वहां पर विद्यमान है वे नहीं जानते कि दूसरा हमारा स्वरूप अप्रकट वृंदावन में विराजमान है कभी कभी ठाकुर विराह में उनको भरोसा दिलाने के लिए उद्धव के द्वारा उद्धव को जब भेजते है, हैं उद्धव कहते हैं गोपयोग आंख बंद करो जब जब भी तुम कृष्ण का ध्यान करोगे श्री कृष्ण तुमसे अलग गए नहीं है आंख बंद करके देखो तो सही और श्री प्रिया जी जैसे ही आंख बंद करे एक पल के लिए उन्होंने जो आंख बंद की सो अपने आप को अप्रकट वृंदावन में श्री प्रिया जी दिखती हैं राधा रानी दिखती कि प्यारे के साथ में हम क्रीड़ा कर रहे हैं रास कर रही है सारे ब्रजवासी ऐसा ही अनुभव करते हैं कि हम तो कृष्ण के साथ में विराजमान है जैसे उन्होंने आंख नहीं खोल रही है उद्धत रहे हैं हे स्वामी आंख खोलो शिवप्रिया जी जैसे आंख खोले बुला रहे ये तो सपना था जो प्रत्यक्ष दर्शन था उसको राधानी मानती हैं कि ये तो मैंने सपना देखा और फिर से गिराई के बचन कहने लगते हैं हा नाथ हा रमानाथ ऐसा कहकर के विपल्लाप करने लग जाते तो श्री राधा की स्थिति ब्रिजवासियों की स्थिति है कि ब्रिजवासी जनटलीला नृत्य हो रही है परंतु तो अप्रकट लीला में के मैं का कभी कभी दर्शन भी करा देते हैं ठाकुर अपने प्रभाव से कभी कभी उनको दर्शन भी करा देते हैं परंतु तो जो नित्य विहार का दर्शन करते हैं उसको वे अपनी फूर्ति मात्र मानते हैं स्वप्न बात मात्र मानते हैं अब इनके इस विराह को दूर करने के लिए फिर श्री श्याम श्यामचंद बहत्तरवे वर्ष जितने भी ब्रिजवासी हैं उन सबों को लेकर के जब राइसू यज्ञ हो जाता है दंत का वध करने के लिए जब ब्रिज में पधारते हैं उस समय सब ब्रिजवासियों को अपने दिव्य रथ के ऊपर विराजमान करके यमुना जी में हो करके जैसे नंद ले जा रहे हैं ब्रिजवासियों से कह रहे हैं तुम राया में क्यों आ गए सारे ब्रिजवासी यमुना जी के पल्ली पास राया में विराजमान थे बोल तुम यहां पर क्यों आ गए बोल बेटा हमने सुना कि तू दिल्ली आया हुआ है इंद्रपुर से और वहां से जाएगा तो रास्ता तो यही है रास्ता में चलते चलते ही तेरा जरा झाक करके देख लेंगे रास्ता में चलते चलते ही हो जाए हाथ हिलाने झलक मिल जाए इसलिए यहां पर आकर के बैठे नहीं।, नहीं नहीं अब मैं ब्रिज आ गया ब्रिज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा और उस समय सारे को रथ के ऊपर बैठाया और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया पद्म पुराण में पूरा अध्याय कृष्ण से पुनः ब्रिज आगमन हुआ तो श्री जी गोस्वामी जी ने गोपाल चंबू में उद्धृत किया तो जैसे ही कृष्ण का रथ यमुना जी में घुसा यही भद्रोह पर वहां पर ही ब्रिजवासियों की पलक एक बार झपकी और जैसे ही पलक झपकी वैसे ही ब्रिजवासी प्रकट लीला से अप्रकट नीला में पहुंच गए वे तो ये समझ रहे हैं कि हम एक स्थान से राया से नंदगा में आए हैं अभी डेरा डालकर के जो गोराई में पड़े हुए थे वहां से हम यहां अपने गढ़ी में आ गए परंतु तत्वतः प्रपंच को ब्रिजवासियों को दिखना बंद हो गया तो श्री गोलक धाम उसके दो स्वरूप हैं एक है दिव्य गोलक दूसरा है भौन गोलक इन दोनों में अंतर करने के लिए मी जी ने दो संज्ञाएं दी यु तो गोलोक नामास्ती तत्व तो गोकुल वैभव ऊपर वाले गोलोक को उन्होंने गोलोक कहा और जो पृथ्वी के ऊपर जो गोलोक है इसको उन्होंने गोकुल कहा वो गोलोक इस गोकुल का वैभव है ये गोलोक उसका वैभव नहीं है क्योंकि यहां की बहुत सारी लीलाएं वहां पर नहीं है परंतु तो वहां की सारी लीलाएं यहां पर हैं इसलिए यहां हम बैठे हैं यह गोलोक है मोक्ष वो जो ऊपर वाला जो गोलोक है वो मुक्ष नहीं है क्यों वहां पर कुछ लीलाएं नहीं है जैसे जन्म लीला जैसे असुर असुरबद्ध लीला अब गोलोक में कोई कंस थोड़ी है कंस तो पृथ्वी के ऊपर था जलाशंघ ये तो पृथ्वी के ऊपर थे, थे कोई गोलोक में थोड़ी है जरासन। संत तो दुष्ट राजा तो पृथ्वी पर थे तो असुरव अकाशर ये सारे यहां पर हैं। ये लीलाएं है गोलोक में नहीं जन्म की लीला गोलोक में नहीं है कृष्ण का मथुरा जाना परदेश जाना ये लीला गोलोक में नहीं है यह भऊनावन की लीला गोलोक में तो नित्य विहार है वहां पर कहीं जाती थोड़ी हैं ऐसे ही मथुरा से वापस लौट करके आना द्वारका से लौट करके आना ये गमन और आगमन ये दोनों लीला भी यहां पर हैं गोलोक में नहीं इसलिए गोकुल है प्रधान गोलोक है उसका वैभव इसलिए हमारे वृंदावन के रसकों ने ये कहा कि भारत में हर प्रिया भजो सजो नेम ने एक यही यही निश्चय कहीं रही सही गई टेक हमको कहीं नहीं जाना है हमको तो यही भूमि हमको मिल चुकी है जो आवश्यकता है वो ये है कि हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है पर्दा हटना है बस यहां पर लीला दिख नहीं रही है हमको कहीं जाना नहीं है ये स्थान ही पूर्ण होकर के विराजमान है इसे कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है यहां का परकर वहां चला जाता है वहां का परकर यहां चला जाता है इतनी बात से दो तो अभी तक ये बताया कि गोलोक दो एक का नाम है गोलोक दूसरे का नाम है गोकुल गोकुल का वैभव ही गोलोक है इस गोकुल में ही एक स्थान पर श्री कृष्ण उस गोलोक के भी दर्शन करा देती है ब्रिजवासियों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं हुई जब सखाओं ने कहा बूढ़ी मैयाओं ने यह कहा कि बेटा इन सखाओं को वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है बैकुंठ तो हमको पहुंचा दे और हमने खूब देख लिया अब वैकुंठ अंत में वास हमको मिल जाए बैकुंठ दर्शन हमको मिल जाए हमको बैकुंठ दिखा दे श्री ने यहीं वृंदावन में ले नहीं गये वृंदावन में ही उनको श्री गोलोक का दर्शन करा दिया वृंदावन में ही उनको सिद्ध धाम का दर्शन कराया वृंदावन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है वृंदावन में पहले सिद्ध लोक का दर्शन कराया उन लोगों ने तेत ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्ण ने चौधर था ब्रह्म हृदय में सबने अपने आप को डूबता हुआ नोट किया कि हम तो साहित्य प्राप्त कर रहे हैं साहिज्य का तात्पर्य है है अभिभाग् ब्रह्म सूत्र में कहा गया कि ब्रह्म ज्योति से अविभाव हो करके हम दिख रहे हैं अब यह अविभाग दो प्रकार का हो सकता है एक अविभाग है बिंदु सिंधु बुध जैसे समुद्र में मिल गई है वहां पर ंतु तो बिल्कुल अलग नहीं दिख रही है एक दूसरा अभिभाग हो सकता है पूरम प्रभुशति या किसी तिनके का समुद्र में डूब जाना तिनका नदी के प्रवाह में डूब रहा है कभी दिख जाएगा कभी नहीं दिखेगा ऐसे ही जीव मोक्ष के बाद में भी वैष्णवगण ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि मोक्ष के बाद में भी जीव का नित्य स्वरूप जो जीवत्व तो है वह नष्ट नहीं है जी भी नित्य है और यदि वो समाप्त हो गया तो वह अनित्य हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने पर इसलिए वह उसके लिए दृष्टांत है जैसे नदी के प्रवाह में कोई तिनका आ गया तो एक स्थिति हुई अभिवागेन दृष्टत्वात्म दूसरी जो स्थिति है वो श्री वेदव्यास उनका मत है संपद्य चारुर्भाव स्वयं शब्दा के जीव माने लीला में प्रवेश किया लीला धाम में प्रवेश किया और योग माया ने उसे पर स्वरूप प्रदान कर दिया और पर स्वरूप प्राप्त करके वह भगवान की सेवा करा है माने पार्शद स्वरूप प्राप्त करके संपद्य माने संसार तो मुक्त हो गया वहा बैकुंठ में पहुंच गया ये हो गया संपत्ति और आविर्भाव वहां पर परकर के रूप में उसका आविर्भाव हो जाएगा उसे शरीर मिल जाएगा सेवा करने का शरीर मिल जाएगा, मोक्ष में शरीर नहीं मिला उपाधि का हानि हो गई तो उपाधि के हानि तो हो गई है, नया मिला नहीं शरीर तो ज्ञानियों की स्थिति यह है कि उनका प्राकृत शरीर है पंचमारूत शरीर वो तो नष्ट हो गया और पार्षद दे उनको मिलाने इसलिए ब्रह्म ज्योति में वे अभिभागन दुष्टत्वाद अभिभाग होकर के विराजमान हुए वैष्णवों की स्थिति यह है कि संपत्तियों लीला में प्रवेश किया और आविर्भाव लीला शक्ति उनको शरीर भी दे देगी श्री रूप मंजरी के अंतर्गत एक मंजरी स्वरूप प्रदान करके श्री प्रियालाल की वे सेवा करते हुए विराजमान होंगे उनको पार्शद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी एक स्थिति है वो है कि ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मणादि एक ब्रह्म सूत्र है ब्राह्मण माने ब्रह्म के स्वरूप में जैमिनी ऋषि ये कहते हैं कि संपद्यो वहां उपन्यासादिभ्य माने एक चिन्ह में स्वरूप धारण करके वो विराजमान हो गया वो स्वरूप कैसा है इसका एक दृष्टांत दिया जा सकता है कि जैसे चाबी की एक थाली है थाली, और उसमें चाबी का ही एक सितारा है सितारा दिखता तो रहा है अलग पर सेवा नहीं कर रहा है उसको सेवा सुख नहीं है पार्शद शरीर नहीं मिला है उसे वहां पर केवल चमक रहा है एक बिंदु के रूप में है, चमक रहा है इसका दृष्टान्त है श्रीमद भागवत ने जब ब्राह्मण के बालक को लाने के लिए अर्जुन धूमा पुरुष के पास में गया उसने वहां पर देखा कि धूमा पुरुष चतुर्भुज रूप में विराजमान है और पारमेश्वर सुसेविता अनेक अनेक ब्रह्मा जिनका मोक्ष हो चुका था पारमेषजन उनसे वो सेवित हैं माने उनसे युक्त होकर के विराजमान माने ब्रह्मा सितारे के समान चारों ओर चमक रहे हैं पंत सेवा नहीं मिल रही तो यह स्थिति भी बेकार कि ब्रह्म में पहुंच जाए और ब्रह्म की सेवा नहीं कर सके ब्रह्म में पहुंच जाए और बिंदु की तरह से समुद्र में मिल जाए यह स्थिति भी बेकार समुद्र में पहुंच गए कभी प्रकट हो गए कभी डूब गए पंत सेवा कुछ नहीं है सेवा नहीं मिल रही है यह स्थिति भी बेकार इसलिए चौथी स्थिति ही मोक्ष की सर्वोत्तम श्रेष्ठ है और वो चौथी स्थिति है कि संबद्ध भावा स्वयं शब्दात। संबंध माने बैकुंठध धाम में लीला में प्रवेश भी करें और आविर्भाव वहां पर हमको सेवोपयोगी शरीर की भी प्राप्ति हो स्वरूप सिद्धि की भी प्राप्ति हो इसलिए स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रीमद शिक्षा गुरु का आश्रय ग्रहण करना भी आवश्यक है उनकी सेवा के द्वारा उनके द्वारा श्री किशोरी जी ने पहले दीक्षा काल में जो मंजरी स्वरूप या जो भी सिद्ध स्वरूप दिया है उस स्वरूप को श्री गुरुदेव से आविर्भाव करा, करा करके पक्का करा करके फिर उनके अनुसार सेवा की जाए या गुरुदेव से पक्का नहीं कराया गया तो भले मन में स्वरूप विराजमान है परंतु स्वरूप होने पर भी डगमगाहट होगी विवाह नहीं हुआ है तब तक प्रेमी प्रेम का निरंतर यह विचार करना होगा नहीं मैं उनकी अनन्न्य प्रेम का हूं यह मेरी अन्य प्रिया है ये विचार बार बार दोहराना पड़ेगा परंतु जब शादी के फेरे हो गए इसके बाद में कोई भी यह दोहराता नहीं है कि रलेगा नहीं माला नहीं जपेगा श्री कृष्ण शरणम ममो ये माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो तो स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाएगा मैं इनकी प्रिया हूं स्पाउस हो गए अपने आप अप। स्पाउस बनने के लिए वहां पर कोई आवश्यक नहीं है माने उसके लिए फिर उसका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए श्रीमद गोल के द्वारा जो दीक्षा जो स्वरूप दीक्षा है उस स्वरूप दीक्षा को भी कहीं पक्का कर लेने पर फिर उसे बार बार दोहराने की या कहीं फिसलने की आवश्यकता नहीं रहेगी अन्यथा जो मार्ग है वो स्लिपरी है उसमें कहीं भी फिसलन हो सकती है बेका जा सकता है परंतु एक बार यदि स्वरूप की दीक्षा हो जाए नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा और स्वरूप दीक्षा तीसरी दीक्षा भी हो जाए तो व्यक्ति फिर पक्का हो गया जैसे फेरा हो गए तब हम पति पत्नी हैं हम प्रीति करेंगे इस बात को बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो स्वाभाविक रूप में आ ही जाएगा स्वरूप आ जाएगा इसलिए उसकी भी आवश्यकता है तो चौथा जो स्वरूप है संबंध चारण भाव स्वयं शब्दार्थ ये ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप है ब्रह्म में लीन हो जाना मोक्ष का स्वरूप नहीं है अपने स्वरूप को पहचान लेना ये मोक्ष का स्वरूप नहीं है ब्रह्म में अपने स्वरूप को पहचानते हुए ब्रह्म का एक अंश बनकर के विराजमान हो जाना या भी मोक्ष मोक्ष नहीं है मोक्ष मोक्ष है प्रियालाल की सेवा करते हुए अपने आप को स्थित करना वो मोक्ष का स्वरूप है और उसके लिए जहां हम विराजमान हैं इस वृंदावन में से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं यहां पर वो लीला नित्य प्रति विराजमान है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है आंखों के ऊपर का पर्दा हटना है तो वो लीला दिखने लगेगी लीला सिद्ध है साध्य नहीं दोबारा कह रहे हैं एक वाक्य दे रहे हैं परिभाषा वाक्य लीला नित्य सिद्ध है वह साध्य नहीं हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा रहा है इसलिए उस पर्दे को हटाना है तो मृत्य सिद्ध से भाव प्राकट्यम हृदय साध्यता नित्य सिद्ध जो भाव है उसको प्रकट करना है इसका नाम साध्य है तत्वता उसको नया पैदा करना नहीं है आंखों का पर्दा हटाना इसलिए मृत्यु भाव से कट्यम मृत्यु जो भाव है वो केवल प्रकट मात्र होना है प्रकट होकर जब आंखों का पर्दा हट जाएगा तो वो लीला सामने प्रकट हो जाएगी तो ब्रिजवासियों ने उस समय श्री कृष्ण से कहा और श्री कृष्ण उस समय अक्रूर हाथ पर अब लीला करनी है तो कह रहे हैं नहीं बैकुंठ प्रवेश करने का बढ़िया मुहूर्त जो है वो पूर्णिमा का दिन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन चलेंगे उस दिन बाल अच्छा है नक्षत्र अच्छा है लीला के उसके लिए कोई जरूरत थोड़ी रही है परंतु तो ये केवल लीला दिखानी है इसलिए कह रहे हैं नहीं आज तो एकादशी है नंद आओ गए वरुण देवता के यहाँ पर एकादशी बोले आज तो द्वादशी है अब तीन दिन और तीन दिन में सब लोग भैया हमको भी वैकुंठ जाना है हमको भी वैकुंठ जाना है उत्कंठा फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ में उल्लास के साथ में वैकुंठ दर्शन करने के लिए हम वैकुंठ जा रहे हैं वैकुंठ ग उल्लास के साथ में बढ़ रहे हैं जाको जग मरवो कहे सो मेरे आनंद इन ब्रिजवासियों को आनंद की प्राप्ति हो रही है किसी को दुख नहीं है हम वैकुंठ का दर्शन करेंगे के दर्शन में भी एक बात और है रहस्य वो वैकुंठ हमको मिले ये नहीं बैकुंठ जा रहे हैं इसलिए कि हमारे लाला का वैभव कैसा है ये देखेंगे तो तत्व तो लाला का वैभव देखने के लिए जा रहे हैं वे उस भोग में उनकी स्थिति नहीं है भोग की समानता होने पर भी भोग में प्रवृत्ति मोक्ष में नहीं होती भोग की समानता तो है वैकुंठ में वैकुंठ जैसा भोग कई दूसरे जगह नहीं है परंतु जिनको वैकुंठ प्राप्ति हो गई उनकी भोग में कभी प्रवृत्ति नहीं और भोग में कभी स्वामित्व की स्थिति भी नहीं है जैसे कई बार दृष्टान्त दिया है कि सेठ जी अपने एसी रूम में बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं नौकर उनके पैर दबा रहा है सेठ जी पलंग पर सो रहे हैं नौकर भी पलंग के ऊपर भी बैठा है पलंग का गुदगुदापन उसको भी लग रहा है एसी चल रहा है हवा नौकर को भी मिल रही है यह नहीं है कि एसी की हवा सेठ जी को मिलेगी नौकर को नहीं मिलेगी जो भोजन कर रहा है सेठ जी उसको भी दे रहे हैं परंतु तो वो एसी के हवा के लिए सेठ जी के बेडरूम में नहीं है वो सेवा के लिए ही है और उसकी पूरी प्रवृत्ति सेवा में है भोग भोगने में उसकी प्रवृत्ति नहीं है इसी तरह से वैकुंठी के जितने भी सुख हैं, उनके सुखों को भोगने के लिए हम बैकुंठी जा रहे हैं ये दूर दूर तक भक्त का स्वभाव नहीं वहां पर कृष्ण सेवा करना यही एकमात्र स्वभाव है और उसी स्वभाव के कारण वे वहां जा रहे तो वो ब्रिजवासी जिस समय गए उस समय कृष्ण के अपूर्व वैभव को देखा साहब क्या बात है क्या ठाट है हमारे लाला के श्रुतियां वंदना कर रही हैं पार्षद शक्ति सब मूर्तिमान खड़े हुए हैं जय हो जय हो हो रही है से बोले भैया मैं ना जो साल सुख अपने ब्रिज में है बोया भाई कुंठ में ना है। क्यों बोले कन्हैया हमको देख रहा है परंतु सखा कह रहे हैं बोले भैया कन्हैया को पटका पकड़ के कन्हिया के कंधा पे यहां पर तुम ना छो यहां पर सदी ने हाथ जोड़ के खड़े यशोदा जी कह रही है हाय मेरा बेटा है परंतु मेरी तरफ तो देख भी रहे हो ललचाई दृष्टि सुख पंत मेरी गोदी में आए, के ना आए बैठ सके क्योंकि स्तुति कर रही है चित्रक जितने भी सेवक जन है वो कह रहे हैं हाय कन्हैया कैसे कैसे उदम करे हमारे अपने घर में हाथ पकड़ पकड़ के नहाए हुए के ताई या को घसीट घसीट के लाना पड़े चलो चलो नहीं कन्हैया तो चलो स्नान करो पहले जबरदस्ती लाना पड़े अब यहां पर जबरदस्ती कर सकते हैं क्या कहीं कृष्ण से भैया हमारा ब्रिज अच्छा देख लियो भैया कहीं तेरह वैभव या वैभव में आनंद ना हमारा तो ब्रिज अच्छा चलो भैया चलो, चलो ब्रिज और कृष्ण का वैभव तो वैभव मेरा है ये भी विचार नहीं वैभव कृष्ण का है कृष्ण कह रहे हैं अपना वैभव नहीं देख रहे है। ये तो बिल्कुल वैसे ही सामान्य बोली की भाषा है जैसे अपने पुत्र को आपका ही लड़का है ये लड़का किसका बोले आपका ही है ये घर किसका है आपका ही है तो जैसे कह दिया जाए आपका स्नेह में जैसे शिष्टाचार में कह दिया जाता है अपने को आपका ऐसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं ये ब्रिजवासी अपने वैभव को नहीं जानते हैं अपने वैभव को देखें परंतु ब्रिजवासियों को कृष्ण का वैभव देख करके भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई वे जानते हैं कि कृष्ण का वैभव और हमारा वैभव एक है फिर भी उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई और वापस लौट करके आए एक दिन की बात महाप्रभु ऐसे ही अक्रूर के तीर्थ तीर्थ के ऊपर वो श्री ब्रिजवासियों के गोलों गोलोक दर्शन की लीला का स्मरण कर रहे हैं और इतने में ही एक ब्रिजवासी ने प्रभु वहां विचरण करते करते उस समय विराजमान हैं स्नान करके हाय उद्विग्न हो रहे हैं कि अब हमको कहीं जाना पड़ेगा बल झाप देल जलेल ऊपर और महाप्रभु एक एकाएक श्री यमुना जी की लहर को देख करके यमुना जी में कूद पड़े कृष्णदास को तो एकदम घबरा गए और कृष्णदास ने उस समय जोर से पुकारा कि भट्टाचार्य जो हैं उनको जोर से पुकारा देख कृष्णदास कारुफारे भट्टाचार्य शीघ्र प्रभु उठाए भट्टाचार्य और श्री कृष्णास। इन दोनों ने कृष्णदास राजपूत इन दोनों ने कूद करके महाप्रभु को जल से बाहर निकाला है और उस समय भट्टाचार्य उन माथुर ब्राह्मण संगड़िया जो ब्राह्मण है उनके साथ में कह रहे हैं कि भाई अब यहां पर रहना उचित नहीं है एक तो निमंत्रण का झगड़ा फिर दूसरा महाप्रभु प्रेम में कब कहां कूद पड़े यमुना जी में यह कोई ठिकाना नहीं आवेश में इसलिए महाप्रभु को अब वृंदावन से दूर हटा देना ही ज्यादा ठीक है ऐसा कह कर के सबने एक युक्ति की महाप्रभु को पता नहीं है ये भीतरी भीतर ही भीतर खिचड़ी पक रही है तीनों की कृष्णदास राजपूत सनोरिया ब्राह्मण और बलभद्र आचार्य इन तीनों की खिचिड़ी पकड़ पकड़ी है और वे कह रहे हैं कि तब मंगल यही भाल युक्ति हो महाप्रभु का मंगल चाहने के लिए यही है कि महाप्रभु को अब वृंदावन से बहाल लिया जाए नहीं तो ये प्रेम में विफल होकर के कौन इनकी रक्षा कर सकता है इसलिए अब यहां से हटाया जाए आगे माघ का महीना भी आ रहा है गंगा जी का स्नान भी हो जाएगा कहे प्रयाग ए प्रभु लय आए उस समय सनौरिया ब्राह्मण ने कहा कि इनको आप प्रयाग ले जाओ तो गंगा तीर में जाएंगे सौर क्षेत्र से होकर के स्नान करते हुए महाप्रभु प्रयाग प्रस्थान करें माघ का महीना भी लग रहा है मकर स्नान कर, के प्रयाग में रह करके फिर महाप्रभु प्रयाग में रहें वृंदावन से थोड़ा दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे यहां पर अब इनकी दशा प्रेम में ज्यादा विफल हो रही है उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा कि मारे लोग निमंत्रण के लिए कौन किससे मैं लड़ू प्रात काल आए से लोग तुम्हारे न पाए आप तो मिलते नहीं हो प्रातः काल के समय और तुमको न देकर के तुम्हारे न पाए लोग मोर माथा खाए तुमको न दे के लोग आप मेरा सिर खाते हैं कि महाप्रभु का निमंत्रण हमारे यहां पे हो हमारे यहां हो इसलिए यद्यप वृंदावन के आगे नहीं प्रभु मंग भक्ति इच्छा करी ते कहे मधुर वचन कह रहे हैं भाई जैसी तुम्हारी इच्छा तुम्हें तुमने लाकर के मुझे वृंदावन का दर्शन कराया मैं तुम्हारे ऋण से कभी ओण हो नहीं सकता हूं तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी करो श्री महाप्रभु प्रातःकाल यमुना जी स्नान किया और स्नान करके वृंदावन छोड़ना पड़ेगा इस भाव में प्रेम में विभल हो गए हैं प्रेमी कृष्णदास ब्राह्मण गंगा पथी या वो कृष्णदास राजपूत और वो सनौरिया ब्राह्मण दोनों रास्ता भी जानते हैं गंगा जी जाने का इसलिए श्री महाप्रभु इनको लेकर के शिव वृंदावन से पढ़ा अब रास्ते में जब जा रहे हैं वहां पर एक अद्भुत लीला हुई और किसी यवन जो आचार्य है यवनों का जो प्रधान गुरु है उनको गुरु को श्री महाप्रभु उनको जैसे कृपा करके प्रेम दान करेंगे उस यवन उद्धार की लीला का आगे वर्णन करेंगे बोलवंडावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बो जय